suron ki sabu चलिए आगे बढ़ते हैं तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में ज्योति सिंगला आपको कैसा फील हो रहा है थोड़ा माइक आपके पास है तो बताइए हाउ यू फील आपको ये प्यार मिल रहा है तो कैसा गदगद -गद आपका दिल हो रहा है बताइए सब बहुत अच्छा लग रहा है <laughs> सिर्फ बहुत अच्छा से क्या होगा ओके <laughs> okay, मैं चाहूँगा कि एक और एक और गीत जो है आपने जो ये मोटिवेशनल प्यार वाला गीत गाया है देशभक्ति या भक्ति गीत में से कोई एक एक मुकुड़ा एक स्टांजा जरूर सुनाइए स्वागत है ज्योति सिंगला आपका I don't know. Gari sari gari, riga ma pa ga ma ma pada pada sare sare. Ah, Meera ke prabhu. प्रेम दिवानी एक दरस दी नमस्कार आप, आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन आप सुन रहे हैं और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के बच्चे हमारे बीच में परफॉर्म कर रहे हैं फाइनल फिनाले उनका चल रहा है और अभी ज्योति जी को आप सुन रहे हैं दो गाने उन्होंने प्रेजेंट किया है बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया है और मैं आशा करता हूं कि के सी जी हमारे साथ हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि ये सर मैं इनको खेल नाम से जानता था कि ये चीज़ें हैं और राजस्थान की सारी चीज़ें हम सुनते हैं लेकिन आज साक्षात देखने का भी एक मौका मिला साथ में रहने का तो सर आपको कैसा ये ज्योति जी की परफॉर्मेंस दोनों गीतों का सिलेक्शन भी बहुत अच्छा था और सुरताल में रहने की भी तुमने कोशिश की तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है वॉइस भी अच्छी है मेरे ख्याल से कोशिश करो तो आगे इस लाइन में बढ़ सकते हो है इस लाइन में देखो और ख़ास बात है कि इस सॉन्ग्स का जो सिलेक्शन है ना वो इसने बहुत अच्छा किया दोनों और ये कठिन भी था जो और बाद वाला जो गाना गाया वो कठिन yes. था इसको कम लोग अच्छा गा पाते हैं फिर भी आपने अच्छा गाया थैंक यू सर ओके मालवीय जी ने बहुत अच्छी बात बताई आपका सिलेक्शन और सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस चीज़ को आप ध्यान में रखें और थोड़ा सा सुरताल का तो चलो ठीक है जितना आप रियाज़ करेंगे उतना अच्छा आपकी वॉइस बहुत अच्छा है कंफर्टेबल सब चीज़ें जो है आप मैनेज कर पा रहे उस वॉइस में तो इसको अच्छा बना के रखिए रियाज़ करिए और आगे बढ़ते रहिए थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आप सुन रहे हैं और मैं हमारे इस रेडियो मधुबन के जो स्टाफ है जहाँ पर बैठ माउंट आबू राजस्थान शांतिवन में बैठ इस चीज़ को पूरे विश्व में फैला रहे हैं उन सभी के लिए जैसे यशवंत पाटिल जी है जो रेडियो के टीम हेड है और हमारे टेक्निकल जो देख रहे हैं रोहित भाई हैं वो भी बैठकर इस चीज़ को अच्छी तरह से ऑनर कर रहे हैं शुभाश्री बहन हैं कृष्णा बहन हैं बहुत सारा हमारा टीम है उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस इसको लाइव कर रहे हैं और पूरा टीम वहाँ बैठे हैं चार पांच लोग और यहाँ भी बैठे हुए हैं सभी लोग और इन चीज़ों को जो है लोगों के बीच में एक मास कम्युनिकेशन जिसको कहा जाता है एक बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचाने का एक प्रयास हमारा है और वो पूरी तरह से अच्छी तरह से कर रहे हैं तो सभी रेडियो मधुबन की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आइए आगे बढ़ है, एक और परफॉर्मर हमारे बीच में आएंगे स्वागत है आपका आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम सुनते रहो <laughs> <laughs> क्या एनर्जी आपका चला गया? सुनते रहो। अच्छा, डबल क्या बात है, <laughs> uh, मेरा बैच है सर ज्योति uh, बाला ज्योति बाला के लिए जोरदार तालिया एक बार चलिए ओके थैंक यू परफॉर्म कीजिए आप बताइए अपने बारे में सर मैं मोटिवेशनल सॉन्ग आ रही हूँ Okay, और okay. फिल्म रोजा से है ये आशा भोसले जी का अच्छा जो अच्छा आपसे मेरी बात हुई थी अच्छा अच्छा ओके अच्छा, अच्छा, okay. देखिये कमाल तिरंगे तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का की हमने दो राउंड बच्चों का डिजिटली लिया उनको देखा नहीं उनकी वॉइस से हमने ये कोशिश की है की उन्हें पहचाने की तो ज्योति बाला बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आय स्वागत है आपका आशा मस्ती भर मन में उड़ने की आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा इसी आशा मस्ती भर मन में उड़ने की आशा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 तो ऐसे फूल बगिया में खिलते हैं जैसे बादलों की मैं ओडो चुनरिया झूम जाऊं में बनके के बावरिया अपनी छोटी सी बादलों दुनिया दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन में उनने की आशा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 मस्ती भर मन में उड़ने की आशा। ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है और एक बार फिर से मैं नंबर अनाउंस करूंगा जो हमारे राजस्थान और गुजरात के लोग सुन रहे हैं इस वक्त नाइन फोर सिक्स ज़ीरो वन टू थ्री सिक्स थ्री टू इस नंबर पे आप अपना नाम के साथ मैसेज कीजिए हमें अच्छा लगेगा एक बार नंबर फिर से नाइन फोर सिक्स जीरो वन टू थ्री सिक्स थ्री टू इस नंबर पे आप अपने नाम के साथ में आ, जो भी पार्टिसिपेंट को आप अपना वोट या कहें आप अपना कुछ प्यार बताना चाहते हैं तो ज़रूर बता सकते हैं और आइए आगे बढ़ते हैं एक मैसेज आया है राजस्थान आबू रोड से मैसेज आए हैं जो मैं पढ़ के सुनाऊँगा ज्योति के लिए ज्योति सिंगला के लिए है लिखा है मैं आबू रोड से हूं और ज्योति सिंगला ने बहुत ही अच्छा गाया और बहुत ही अच्छी आवाज़ है उनकी ज्योति को नंबर वन नाइस वॉइस <laughs> जिसने गाना गाया जिंदगी प्यार का गीत है और एक मेरा वो गाना जो गाया है उनके लिए वो मैसेज किया है आप रोड से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को और मैं चाहूँगा कि हमारे राजेश जी जो है ज्योति बाला के लिए आप क्या कहना चाहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा मधुर गीत गया बहुत बहुत धन्यवाद निक तेरे बंदे हम ऐसे से हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से टले ति हसते हुए निकले दम पर चले और बादी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम हे मालिक तेरे बंदे हम बहुत धन्यवाद शुक्रिया ज्योति बाला के लिए एक बार बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूंगा बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ आए और मैं चाहूंगा की दो शब्द आप इन चीजों को इन आयोजन को देख कर आपको क्या लगता है <laughs> गाने जो यहाँ चुने गए हैं वो सब मोटिवेशनल एक विचारधारा से उत्प्रोत है और जीवन को कुछ मैसेज देने वाले हैं इससे दो काम हो रहे हैं एक हम स्वर की साधना भी कर रहे हैं और एक विचारधारा को भी आगे बढ़ा रहे हैं ये बहुत मुख्य बात है आ, सारी दुनिया के संगीत में हिंदुस्तान का संगीत ही ऐसा है जो राज्य हिंदुस्तान का भी जो खास तौर से जो फिल्म संगीत या भजन संगीत भक्ति संगीत है लोक संगीत है वो शब्द का प्राधान्य उसमें बाकी सारी दुनिया में इंस्ट्रूमेंट्स चलता है मेलोडी चलती है हमारे शास्त्रीय संगीत भी स्वर प्रधान है शब्द प्रधान नहीं है लेकिन ये जो हमारा शब्द प्रधान संगीत है ये स्वर के साथ हमारे को एक मैसेज देता है और एक भाव देता है ये बहुत अच्छी बात है ये दुधारी तलवार है जो एक तरफ से ब्रह्मा कुमारी जी एक विचारधारा को प्रोत्साहित कर रहे हैं और संगीत के प्रति बच्चों में चाव पैदा कर रहे हैं ये तो अभी बिगनर्स हैं। आगे बढ़ेंगे इनमें सिंगर भी निकलेंगे धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया एंड संजय बयानी सर आपके लिए छोटा सा गिफ्ट अपने कॉलेज की तरफ से प्यार से स्वीकार कीजिए और याद रखिए और आते रहिए आपका आना हमारे लिए हमारा सौभाग्य की बात है के सी मालू जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक बार जोरदार तालियां उनके लिए थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम आप सुन रहे हैं रेडी मोद वन नाइन्टी राजस्थान में एक नाम है वीना कैसेट्स का जिसको आप कभी सुनेंगे तो पता चलेगा कि राजस्थान का जो संगीत है वो क्या है वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने रिप्रजेंट किया है उसको गानों के ज़रिए और आइए आगे बढ़ते हैं और संजय जी हैं हमारे साथ में उनको ही सुनते हैं हम लोग अभी और मैं चाहूंगा कि जैसे कि आप बहुत सारे एक इनका शब्द मुझे आज भी याद है मैंने सर का इंटरव्यू किया था कि भाई सर आप भी हमारे साथ आओ और ये विशेष मुलाकात करके एक प्रोग्राम में इंटरव्यू किया था उसने पूरा शो के अंदर कम से कम चार पाँच बार एक शब्द यूज़ किया होगा कौन सा है ज़रूर बोलिए आप लोग को पता होना चाहिए ओके थैंक यू सो मच तो मैं कहूँगा थैंक यू बोलते हुए कि भाई आप जो भी बोलेंगे थैंक यू थैंक यू अब जो कुछ हुआ उसके लिए थैंक यू थैंक यू और सर आए गए उसके लिए भी थैंक यू थैंक यू एंड आपको सुनेंगे थैंक यू थैंक यू और मैं भी सर बड़ा क्रिएटिव पर्सन हूं बदलता रहता हूँ अपने सुर क्योंकि एक ही सुर में सब बोर हो जाते हैं सो so, चूँकि अभी नवरात्रा का समय है मैं वो स्वर जो कई बार सुना होगा पर चूँकि नवरात्रा है और रेलिवेंट है इसलिए मैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ उन सब पिताओं को उन सब भाइयों को जो जिनके घरों में बेटियां हैं उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि बेटी को ताकतवर बनाएँ और ये मेरे डायलॉग की गहराई को समझें मैं आज बेटों के लिए भी डायलॉग लाया हूँ और बेटियों के लिए भी लाया हूँ सबसे पहले चूंकि नवरात्र है और समय है बेटियों का तो उनके लिए है अपनी बेटी को चांद जैसी ना बनाए कि लोग उसे घूर घूर के देखें अरे उसे सूरज जैसा बनाओ घूरने से पहले नजरे बार बार चुके बार बार चुके <laughs> और हम चूंकि बेटियां हैं कुछ बेटों की भी एक है, हमारे से क्या है तो मैं बेटों के लिए भी बोलना चाहूंगा अरे अपने बेटों को देख जैसा ना बनाए तूफान आए और, और अरे उन्हें बड़ी आग बनाओ कि कोई छिड़े और लपट लग जाए लपट लग जाए लपट लग जाए लग <laughs> मुझे लगता है युवाओं में बहुत ताकत है बॉयज और गर्ल्स दोनों ही बहुत ताकतवर है पर दोनों शक्तियों को बढ़ना चाहिए और फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि आप लोग गाते रहिए मुझे मौका मिला तो मैंने भी इन दिनों ही सीखा पहले मैंने कभी नहीं गाया क्योंकि बचपन में जब मैं एक दिन गाने लगा था जब मैं छः साल की उम्र में था तो मुझे याद आ रहा है किसी ने मेरे पीछे आकर हाथ रखा और उसने बोला संजय मेरा तो दिल हिल गया इतने इतने तरीके से बोला संजय तो मैंने देखा पीछे मुड़ के तो बोला संजय तुम कितने बेसुरे हो कम वक्त उसके बाद में कभी गाने की इच्छा नहीं हुई मुझे लगता है ऐसे वा, ऐसी वाकई कई लोगों के साथ भी होंगे पर परवाह मत करें उन लोगों की क्योंकि अपनी दिल की सुनो और गाते रहो और गाते रहो और गाते रहो बधाई हो पर मैं एक अपना चूंकि मैंने इन दिनों एक एक्सपेरिमेंट किया तो मैं सुनना चाहता हूँ सुनेंगे आप सब लोग सुनना चाहते हैं क्या क्योंकि बेसुरहूँ ऐसा मेरे को साथ साथ का था तब तमगा मिला था और उसके बाद में मैंने अभी से तो वापस गाना चालू किया पर मुझे लगता है कि एक शब्द जो सबसे ताकत देता है जिसे आज मैंने सब सुबह पहले सुना था और सुनने के बाद गुनगुनाने की इच्छा होती है और मैं इसको गाता भी हूँ मुझे लगता है ये शब्द बहुत ताकतवर है सुनेंगे आप सब लोग एक बार ताली बजा के बताइए कि आप सुनना चाह रहे हैं क्या नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे शुक्रिया थैंक यू थैंक यू खाली तो बजा दो इतना बुरा भी नहीं है ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर आप सुन रहे हैं रेडीमोज वन नाइनटी पॉइंट पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन फाइनल फिनाले आप बनी ग्रुप ऑफ कॉलेज के बच्चों का सुन रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप चौरानवे 60 12 छत्तीस और बत्तीस इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा ब्रेक रहा इसमें बहुत ही अच्छा संजय सर ने कॉमेडी भी किया और एक अपना ओवर का जो स्टाइल है, वो भी दिखाया है। आशा आप सभी को बहुत पसंद आया होगा चलिए इसी आवाज के साथ मुस्कान का स्वागत करते हैं मुस्कान अग्रवाल आपका स्वागत है तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम इज मुस्कान अग्रवाल एंड माई बैच नंबर इज सेवन और आज जो मैं गाना गाना चाह रही हूँ वो वो एक मोटिवेशनल सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी मैरी कॉम जिद्दी है हे या अे या अे या अे या अे या ए बस खुद की सुनता बातें ये यही नादानी से है नाते ये ये ये। गुर्राता जाते ये, ये ये दिन को कहता ये रात ये ये है वो देखे है आँखों में किस्मत की आंखें डाले हैं हवा की कारों में जाके कहीं किस्मत बिद्दी है दिल ये ज़िद्दी है दिल ये ज़िद्दी है, दिल ये ज़िद्दी है ज़िद्दी है दिल ये ज़िद्दी है दिल ये ज़िद्दी है दिल ये ज़िद्दी है दिल ये ज़िद्दी है ज़िद्दी है दिल ये ज़िद्दी है हे हेया आया हेया आया या आई एया हो थैंक यू मुस्कान अग्रवाल बहुत ही एनर्जी के साथ आपने इस गीत को प्रेजेंट किया आशा करता हूँ सभी को पसंद आ रहा है और मैं चाहूँगा कि एक और गीत आप थोड़ा हट के भक्ति गीत में से कोई गीत आप गाना चाहें तो जरूर गा सकते सर भक्ति गीत हाँ। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्या राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह उमर तेरी छोटी है नज़र तेरी खोटी है मैया करा दे मेरो ब्याह उमर तेरी छोटी है नज़र तेरी खोटी है कैसे करा दूँ तेरु ब्याह जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही जराऊ जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊ आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर नहीं आऊँ आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर जी की से मैया करा दे मेरो ब्याह उमर तेरी तेरी छोटी है है नजर तेरी है, कैसे करा दू तेरो ब्याह थैंक यू मुस्कान अग्रवाल मुस्कान अग्रवाल बहुत ही प्यारा सा भक्त गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी को आपकी आपकी आवाज सबको पसंद आ जाए और नितिन भंडारी हमारे पास है डॉक्टर नितिन भंडारी आप बताइए कि कैसा लग रहा है मुस्कान अग्रवाल का जो परफॉर्मेंस है वो आपका बहुत अच्छा लगा मुझे Thank और यहाँ सबसे पहले तो इतने अच्छे म्यूजिकल शो में मुझे बुलाने के लिए थैंक यू और मधुबन जो रेडियो है उसके साथ पहले भी मेरा जुड़ाव रहा है और आज इस सॉन्ग के माध्यम से जुड़ाव होना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है आपका गाना बहुत अच्छा है आपका सॉन्ग सेलेक्शन अच्छा है और विदाउट कैरियो के गाना गाना और वो भी स्टेज पे इतने जनों के सामने खड़े होके बहुत उसके लिए सच्ची में ताकत चाहिए थैंक यू सर ओके सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुस्कान अग्रवाल ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है और एक मैसेज आया है रिद्धि सिद्धि लिखते हैं वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम करके तो चलिए थैंक यू सो so मच रिद्धि सिद्धि वालों को भी और आइए आगे, आगे बढ़ते हैं अनवर खान साहब आपने कुछ मार्किंग किया है मुस्कान अग्रवाल के लिए बिल्कुल आप रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो <laughs> और संगीत आ, अरे बाबा नाम ही मुस्कान है तो फिर तो एक्चुअली म्यूज़िक जो है आप आप को ही नहीं मैं सभी को बोलूँगा सभी को गाना चाहिए सीखना चाहिए इट्स ये हमारी एक क्या बोलते हैं ज़रूरत है ठीक है तो इसलिए मत गाओ कि कुछ सिर्फ कुछ बनना है इसलिए गाओ कि सुकून जो है वो सुकून जब आ जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा ठीक है और यही संगीत पॉजिटिविटी देता है आपको हर तरह से तो आप म्यूज़िक सीखते रहें और इसी तरह गाते रहें ठीक है थैंक यू थैंक यू मस्कान अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नेक्स्ट ने अब मेन तो बाकी है मैं ये सब चीज़ें जो आप लोग रेगुलर सुन रहे हैं लेकिन जो ख़ास आइसक्रीम जो है वो थोड़ी देर में मिलने वाला है <laughs> अब आज का जो आइसक्रीम है इंटरनेशनल सिंगर की वॉइस जो फ्रांस अमेरिका बड़े बड़े देशों में जाकर अपना कॉन्सर्ट करते हैं वहाँ पर और लोग उनको सुनते हैं वहाँ पर तो वो शख्सियत हमारे बीच में बैठे हैं उनको भी हम सुनेंगे तो ये आपके लिए लॉटरी है लॉटरी आपके लिए और प्लस एक और बात मैं बताना चाहूँगा तरंग सिंगिंग कंपटीशन के माध्यम से जैसे ही आप लोग अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं रियाज़ करते हैं तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी चाहिए तो वो अच्छा प्लेटफॉर्म इनके द्वारा भी हमको मिलेगा क्योंकि इनके चैनल्स चलते हैं मैक्स इनका चैनल है यूट्यूब चैनल मैक्स है मै डबल एक्स उस पर आप जाके इनके सारे वीडियोज़ आप देख सकते जो खुद मैक्स मैक्स ए मैक्स ए आप डालेंगे यूट्यूब में तो इनका पूरा चैनल खुल जाएगा इसमें इन्होंने खुद के कम्पोजिशन डाले हुए हैं खुद का रिकॉर्ड किया हुआ खुद का कम्पोजिशन बाकायदा उसने शूट करके उसमें डाले हुए हैं इनका लिरिक्स भी बहुत अच्छे रहते हैं जब मैंने कहा इनको तरंग का जो है म्यूज़िक हमको चाहिए थोड़ा सा तो उन्होंने वो खुद भी बना के दिया बहुत ही अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया हम सभी को तो आप भी जब आपको लगता है कि मेरी अवॉइस ऐसा चैनल पर जाना चाहिए तो अनवर खान आपको हेल्प करेंगे ठीक है और उसके लिए शीतल दीदी दी भी आपको हेल्प करेंगे आप जब भी अनवर खान से मिलना चाहते हैं तो शीतल बहन के पास जाएंगे तो फ़ोन करके उनको बुला लेंगे और आपका सुन के अगर शूट करना हो तो कर लेंगे ठीक है ना और इतना बड़ा कैंपस है संजय बियानी सर है वो और कैंपस बना रहे हैं उसका भी शूटिंग कर लेंगे गाने के साथ बड़ा मज़ा आएगा ओके <laughs> नेक्स्ट okay, आपका शुभ नाम गुड आफ्टरनून एवरीवन माय नेम इज़ जशनप्रीत एंड आई एम फ्रॉम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड माय बैच नंबर इज एट एंड टुडे आई एम सिंगिंग अ डिवोशनल सॉन्ग एंड इट इज पंजाबी सॉन्ग ओके जशनप्रीत बहुत ही अच्छा आपका नाम से लगता है कि पंजाबी सुनना चाहिए आपसे yes, <laughs> स्वागत है आपका वेला हागे तो मुड़ के उड़ा नहीं तेनू ती की होना है तेरी अखियाँ नहीं लाहा के आए दादी तू तो जुदाई दसा हुड़ मुड़ के आना नहीं पुत्र बिछड़िया तुसी चले निरियाँ के हथ चढ़ चले मैं भी थोडे मगरे आवा बस हूड़ मैं भी सचखंड जाव बेला आ गया है दाती तो जुदाई दा दसा हूड़ मुड़ के होना नहीं तेन दसी कि वे कि होना है तेरी uh, जसनप्रीत एक और गीत हम सुनना चाहेंगे आपसे वैसे आपका ये पंजाबी गीत भी बहुत अच्छा था okay, बड़ा you, ही सुंदर आपने उसको प्रेजेंट किया है एक हिंदी गीत भी आप सुनाइए। सुनाइएंगटिक सॉन्ग ओके स्वागत है आपका यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने है अंबर है नदी सुनहरे हरा समर है ये सजीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया देशभक्ति गीत आपने बहुत ही प्यारा सा सुनाया है और मैं चाहूँगा कि हमारे जो बहुत समय से काम कर रहे हैं आयुषी तवर जी जो है हमारे साथ जुड़कर इस पूरे आयोजन को जो है उन्होंने प्रॉपरली अच्छी तरह से मैनेज किया है तो मैं चाहूंगा कि जैसन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जशन uh, आपका सॉन्ग बहुत अच्छा था दोनों सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे और आपकी वॉइस बहुत स्वीट है थैंक यू मैम थैंक यू सर ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हम लोग आगे बढ़ते हैं थैंक यू यूश तो चलिए यहाँ पर हमारे कंपटीशन वाले जो बच्चे थे वो पूरा हो चुका है लेकिन अभी हम चाहेंगे कि हमारे अनवर खान साहब को थोड़ी देर के लिए हम लोग स्टेज पर बुलाना चाहेंगे हम सुनना चाहेंगे आपको और जब तक आप रिजल्ट बनाए नौशाद खान को सुनते हैं उसके पैन नौशाद जी आइए एक बार नौशाद खान साहब के लिए जोरदार तालियां म्यूजिक अच्छा इनका एक परफॉर्मेंस मैंने देखा था माउंट आबू में दोनों आए थे दिग्गज और इंस्ट्रूमेंट के साथ आए थे और इनका जो स्टाइल है वेस्टर्न स्टाइल यहाँ जो है ना अपने घुटने पे वो लगाते हैं क्या बोलते है? <laughs> नाम से। नाम से। राज कपूर का एक फिल्म देखा होगा संगम संगम किसने देखा राज कपूर का पुराना बड़ा फिल्म है वो <laughs> शायद नहीं देखा होगा क्योंकि उस फिल्म में वो टैबो दिखाया गया है एक वो बड़ा वाला म्यूजिकल वो प्लेयर रहता है ऐसा ऐसा करते हैं और पैर से ऐसा डोल इन दिस वे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 मेरा मेर मेरा मन है वतन है वतन है वतन जाने मन जाने मन जाने मन है वतन है वतन है वतन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन इसकी धरती तेरे मेरे वासते गगन इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन जीने का चलन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन है वतन है वतन है वतन, वतन, वतन, वतन, वतन जाने मन जाने मन जाने मन थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सो मच इसका मतलब क्या हुआ बलिए बताओ आप? चलो मैं गाना सुनाता हूँ कहो ना कहो सा... गाना सुना आपने कहो ना कहो ना ये आंखें बोलती हैं हो सनम ओ सनम ओ मेरे सनम मोहब्बत के सफर में ये सहारा है वफा के साहिलो का एक नार है कहो न कहो ये आंखें बोलती है ओ सनम ओ सनम ओ मेरे सनम मोहब्बत के सफर में ये सहारा है वफा के साहिलो का एक नारा है बादलों से ऊँची उड़ान उनकी सबसे अलग पहचान उनकी उनसे है प्यार की कहानी मंसूब आते जाते सासों की रवानी मंसूब बादलों से ऊँची उड़ान उनकी सबसे अलग पहचान उनकी उनसे है प्यार की कहानी मंसूब आते जाते सासों की रवानी मंसूब तमल्ली महा अन्ने वा कमल महारमल वी वाला वंशा कमल्य बहिष मिलना है तबन वैया कहो न कहो ये आंखें बोलती हैं ओ सनम ओ सनम ओ मेरे सनम के सफर में तू हमारा है अंधेरे रास्तों का तू कामल हबीबी मख्तिलत इलाई अनाया निंदा जिलत बिलाल बलाल कुल्ली को अपनी हबीबी मख्तिलत तुझ जीने का सहारा है मेरी मोजो का किनारा है मेरे लिए ही जवा है तू तु, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है कैसा लगा थैंक यू थैंक यू सो मच मच ये अरबी के ये मुझे ही पता नहीं क्या इसका मतलब क्या है मैं गा दिया गया गया। बीच में कौन सा शब्द बोल दिया तलवी मलवी मेरे समझ में तो कुछ आया नहीं लेकिन एक था कि वो भाषा कोई भी हो लेकिन उसमें प्यार जो है वो आपने देखा कि गाने वाले जो होते हैं वो एक आर्ट है वो आपके शब्दों से उसको किस तरह से आप गाते हैं किस भाव से गाते हैं वो रिप्रेजेंट होता है आइए आप आखिरी हमारे दोस्त अनवर खान जी को सुनेंगे उनके लिए जोरदार तालिया स्टेज पे बुला रहे हैं हम उनको के एक बार बाद में शुगर करना एक, एक बार में बोलना चाहता हूं सभी जो भी, भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया स्पेशली देखो कितना भी बड़ा कॉम्पिटिशन क्यों ना हो हमेशा, हमेशा जब भी जब भी आप आए मैं बोलते बोलते जाता हूं जब भी आप कॉम्पिटिशन में आए तो सिर्फ परफॉर्मेंस अच्छी देने के लिए आए और अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो आप जीत चुके हैं <Ses> रे ये ते चा चाहते बन गई है मेरी ख्वाहिशें ना, ना ना ख्वाहिश नहा पते तेरी चाहते बन गई है मेरी ख्वाहिश हाँ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 नशा है हर जगह तेरी खुमारी हर तरफ तू ही तू मेरे यार ये नजर ढूंढे है तुझको जीना ना बिंदर मुझको जीना ना मेरे यार बेचैनिया करने लगी तुझे पाने की साजिश हा हा हा हा थैंक यू थैंक यू सो मच सो मच ओके थैंक यू सो मच आशा करता हूँ आपने बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा और संजय जी आपको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा आप आइए स्वागत है आपका एंड शीतल uh, बहन आप भी आ जाइए एंड नेहा बहन आप भी आ जाइए अनवर खान साहब नौसा साहब आप भी आ जाइए स्टेज पे और डॉक्टर बिहानी सर नितिन भंडारी सर राजेश जी महेंद्र भाई आ जाए आइए आप जिसका इंतज़ार है वो गाड़ी हमारे बीच में है आप सोच रहे होंगे ना फर्स्ट ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी सेकेंड किसके थर्ड किसके है ना मैं आपको थोड़ा चांस देता हूं जब तक वो लोग सेट हो जाए आपके हिसाब से कौन हो सकता है मोनिका देखो इधर से आवाज मोनिका आ रहा है और उधर से पीछे से अरे यार बहुत सारी आवाज है ओके आप लोगों का उमंग देखिए मैं एक नाम सुना ही देता हूं ओके चलिए जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मोनिका मोनिका तालियों के साथ वो आएगी आपके तालियां बजनी चाहिए जोरदार मोनिका आ जाइए थर्ड प्राइज आपको मिल रहा है इस कंपटीशन में थर्ड प्राइज थर्ड प्राइज विनर मोनिका अनवर खान साहब उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं एक बार सर के साथ हाँ फोटो लीजिए एक अच्छा ताकि ये मेमोरी उनके पास रहे लाइफ टाइम अचीवमेंट और इन फ्यूचर आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं गुड विशेष ऑल द बेस्ट आइए आगे बढ़ते हैं और कौन हो सकता है नाम बोलिए जना मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग जैसन प्रीत जैसन प्रीत तालियों के बीच में आएगी पूरी तरह से हमारे बीच में पहुंच गई है जैसन को सेकेंड अच्छा। रैंक दिया गया संजय बिहानी सर और अनवर खान साहब भी दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है जयसंत ऑल द बेस्ट बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और तीसरा मोमेंटो चलो आप लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों को सपोर्ट कर देता हूं कम से कम एक तो नाम बोलो आप सच्चे आई से बोलो या जोर से बोलो एक बार उनको आपकी आवाज से बुलाएंगे हम लोग यस ज्योति सिंगला ज्योति सिंगला संजय बियानी सर सभी हाँ ओके दिस वन इज नाइस ओके ओके यस अच्छी फोटोग्राफी लेना ज्योति सिंगला ने बहुत ही अच्छा काम किया है उन्हें फर्स्ट मोमेंट दिया जा रहा है फर्स्ट प्राइज उन्होंने लिया है इस तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में बहुत सारी शुभकामनाएँ और इसी के साथ मैं कहूंगा दो शब्द आ, हमारे संजय सर बोल के थैंक यू वाला उनके पास ही जाता है क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है थैंक यू देने का तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर बैठकर इस चीज़ को एन्जॉय किया है थैंक यू तरंग सुरों की सब